नष्ट हो कहने का तात्पर्य यह है नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में वो दृष्टि दी जिसके मस्तक पर भक्ति के चिन्ह हो वैष्णवता के चिन्ह हो उसे प्रगट भक्त मान लें और जिसमें भक्ति के चिन्ह न दिखाई देते हों उसे अंतर्निष्ठ भक्त मान लें आप अभक्त किसी को न माने आप विमुख किसी को न माने सब भगवान के भक्त हैं भक्त शब्द का अर्थ होता है अंश भाग हिस्सा सारे जीव भगवान के अंश हैं इसलिए जीव मात्र भगवान का भक्त है हाँ अभक्त तो केवल है हमारे हृदय में नहीं है ये भाव आएगा तो जाए और ये दैन्य भाव ही भक्ति का सिंगार है तो भक्तमाल ग्रंथ की रचना करके नाभाजी ने वैष्णव जगत का बहुत बड़ा उपकार किया है वैष्णव जगत को वैष्णवापराध से बचाने वाला ग्रंथ भक्तमाल ग्रंथ है इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति कीर्तन कीर्तन कर किसी ग्रंथ में प्रदान नहीं की गई जहां उपकार है हम तो कहते हैं इस ग्रंथ का बहुत प्रचार प्रसार होना चाहिए इससे लोगों का बहुत हित है वैसे महाराज जी का बड़ा प्रयास रहा कि विविध भाषाओं में इसका अनुवाद हो एक गुजराती भाई हैं श्री ठक्कर जी उन वो महाराज जी ने आज्ञा दिया था तो उन्होंने गुजराती में भक्तमाल का अनुवाद किया परम श्रद्धे पूज श्री भाई जी उस ग्रंथ के विमोचन में कच्छ की कथा से पधारे थे और दास को प्रथम निकट से दर्शन का सौभाग्य वहीं मिला वृंदावन की प्रथम कथा जो फौगलाश्रम में हुई थी उसको तो दास ने श्रवण किया लेकिन उसके बाद निकट से दर्शन का सौभाग्य संभवतः मोरबी में मोरबी में मंच पर हुआ था और भक्तमाल और भागवत दो ग्रंथ नहीं भक्तमाल और भागवत दो ग्रंथ नहीं है भक्तमाल भागवत दोनों एक है हम ये कहें कि सुखदेव जी ने व्यास जी ने संस्कृत में भक्तमाल लिखा और नाभाजी ने हिंदी में भक्तमाल भक्तमाल का सिद्धांत भक्त परत्व है भक्तमाल का सिद्धांत भक्त परत्व है ग्रंथ के अंत में नाभाजी ने भक्त परत्व का वर्णन किया है कवि जन करत विचार बड़ो कूताही धनी जय कवि जन करत विचार बड़ कुताही बने जय कु बड़ी जगत आधार फनी जय कु बड़ी जगत आधार बने जय सुधारी शीरशेष शेष शिव भूषण कीनो की सो से सुधारी से शेष शिव भूषण कीनो शिव आसन कला बुजा भरीरा बनल आसन कला जा रावण ली जी क्यों बाली बाली राघवित सायक दंडे रावण जी बाली बाली राघव अगर कहीं त्रैलो तुम्हें हरिपुर धरे दे बड़े अगर कहीं त्रै तुम्हें हरिम धरे देवी बड़े महात्मा बैठ कर विचार कर रहे थे सबसे बड़ा क्या है सही तर्क मंतव्या सधर्मम वेद नो तरह तो तर्क की महिमा है और तर्क में अप्रतिष्ठा का दोष भी है इसलिए शास्त्रानुकूल तर्क करना चाहिए वादे वादे वर्धते वैरवन नहीं और वादे वादे जाएते तत्व बोधा जब समान विचारधारा के महात्मा लोग बैठकर विचार करते हैं तो उनमें झगड़ा नहीं होता ये सब निश्चित अपनी विमल मती के द्वारा एक सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं एक लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं महात्मा लोग विचार कर रहे थे सबसे बड़ा कौन है एक महात्मा उठ के खड़े हो गए बोले भाई देखो हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं धरती हमारे अनुभव में आ रही है प्रत्यक्ष है सबका आधार है धरित्री है सबको धारण करने वाली है सबसे बड़ी धरती है जिसने सबको अपने ऊपर धारण कर रखा है बोले हाँ आपका सिद्धांत बिल्कुल सही है बिराजी, है, बैठ गए। दूसरे महात्मा उसके खड़े हुए भले हमें पूर्व संत के सिद्धांत में कोई विरोध नहीं धरती सबसे बड़ी है पर इतनी विशाल पृथ्वी को भगवान शेष ने अपने एक फणों में से एक फण के ऊपर सरसों के दाने के समान विराजमान कर रखा है पंचमस्कंद में लिखा है सिद्धार्थ इव संलक्ष सरसों के दाने के समान भगवान शेष के मस्तक पर पृथ्वी रखी है इतनी बड़ी पृथ्वी जिनके एक मस्तक पर सरसों के दाने के जैसी रखी हो वो शेष जी बड़े हैं हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है शेष जी बड़े तीसरे महात्मा उठ के खड़े हो गए बोले देखो दोनों संतों ने कहा दोनों की बात सही है पर हमारा निवेदन है इतने बड़े शेष जी को शंकर जी ने गले का आभूषण बना लिया नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम तस्मकार शिवाय नागिन बहार हैं गले में भगवान शेष हैं शंकर जी बड़े हुए जिन्होंने इतने बड़े शेष जी को अपने गले का आभूषण बना लिया ये गले के आभूषण क्यों बन गए देखो भाई हमारे साधुओं में कहावत है धुना में एक लक्कड़ चेतता नहीं है चैतन्य नहीं रहता धुना साधु लोग धुना लगाते हैं ना तो एक लक्कड़ रखते हैं, उस लक्ड़ के से सटाकर एक दूसरा लक्कड़ रख देते हैं लक्कड़ के सारे लक्कड़ जलता है ऐसे ही भक्ति की लो समान विचारधारा वाले जो भक्त एकत्रित होते हैं तो भक्ति की ज्योति जलती रहती है। दोनों समान विचारधारा वाले संत हैं भगवान शंकर बड़े नामनिष्ठ हैं तुम पुनी राम राम दिन राति पुनी राम राम दिन राती सागर जपहु नंग अराती सागर जप आगर पूर्वक राम राम राम राम, राम जपते रहते हैं और शेष जी शेष जी तो अपने एक हजार मुखो से दो हजार जिहों से निरंतर नाम स्मरण करते हैं इतना नाम जपते हैं कि लार चपक्ति है उस नामामृत के आस्वादन में सोचते हैं जब तक जीव से लार समेटेंगे तब तक एक नामाक्षर कम हो जाएगा उस लोभ से लार को भी नहीं समेटते बह रही है तो बह जो और वो दिव्य अमृत कुंड बन जाता है सनकात सिद्ध शेष अधरामृत का पान करके नामामृत में उन्मत्त हो जाते तो दोनों नाम प्रेमी हैं इसलिए दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए जब प्रेमी लोग कितना अच्छा लगता है पुजी भाई जी की कथा गिरिराजी की तरहटी में हो रही थी और बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज उसमें उधर ही विराज रहे तो बाबा के पास दास गया तो बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही बोले भाई जी कथा कह रहे हैं आपने सुना कि हाँ हम गए थे सुनने तो एक बहुत अच्छी बात है क्या बात है रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति केवल संकीर्तन से संभव है बाबा के वाक्य रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति केवल कीर्तन से संभव है और ये बात बहुत अच्छी है भाई जी बीच बीच में सबसे कीर्तन करा कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है इतने लोग इकट्ठे होकर कीर्तन करें कितना अच्छा लगेगा अब कितने तो समान विचारधारा के न होने से कितने तो वैसे बकबक खूब करेंगे कीर्तन करवाएंगे तो चुप हो जाएं बोलेंगे नहीं और समान भाव वाले वैष्णव भले ही दस पांच इकट्ठे होकर कीर्तन करें तो कैसा आनंद होगा और यहां तो भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है एक हजार मुख शेष जी के पांच मुख शंकर जी के एक की उपस्थिति तो अपने आप और दोनों मिलकर खूब कीर्तन करते हैं दिनों रात अखंड कीर्तन करते हैं गोरेदाऊ जी वृंदावन में आश्रम है अभी महंत श्री हरिदास जी महाराज हैं इनके पहले उनके गुरु भाई श्री वैष्णुदास महाराज महंत थे बहुत अच्छे संत थे वैष्णुदास महाराज किसी भगत ने आकर कहा महाराज हमारे यहां हमारे ओर से चौबीस घंटे का अखंड कीर्तन करा दो तो शंकर जी के मंदिर में उन्होंने कुछ साधुओं को कीर्तन के लिए बिठा दिए रात में जिनकी ड्यूटी थी वो आए नहीं तो जो दो थे बेचारे जिनकी 9 से 12 बजे तक ड्यूटी थी वो 12 से 3 तक भी उन्हीं को करना पड़ा वो आए नहीं कहीं छुपे सो गए कीर्तन में रात्रि की ड्यूटी प्राय ऐसी ही होती है अथवा कीर्तन होता है तो बारह से तीन बजे के बीच का कीर्तन सुनिए संख्या कम हो तो कोई सोते सोते बोल आए कोई बीच में बोल पड़ा कोई हल्ला मचा के जगह देता है माइक में तो सब सुनाई पड़ता है माइक ना हो तो पता न चले अब वो तो जगह नहीं और दूसरा जो था वो भी सो गए अब एक अकेले कहां तक कीर्तन करें वो बेचारा जैसे तैसे तीन बजे तक कीर्तन अकेले ही करता रहा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम करता रहा तीन बजे ड्यूटी बदल गई दूसरे लोग आए कीर्तन में सवेरे वो महात्मा ने शिकायत की दिन जिनकी ड्यूटी वो तो आए नहीं और ये भी ऐसा था ये सो गया तो बोले तुम क्यों जग रहे थे तुम भी सो जाते तुम क्यों जग रहे थे तुम भी सो जाते हम सो जाते तो कीर्तन अखंड कैसे रहता अरे बोले इसलिए तो हमने शंकर जी के मंदिर में कीर्तन बिठाया था कि अखंड चलेगा बंद हो जाएगा तो भी तुम पुनी राम राम दिन रा सादर जप अनंग अराती। सादर ये सं संतों के कैसे कैसे भाव हैं बोले साधु की शिकायत मत करो सो गया तो सो गया तुम भी सो जाते तुम क्यों परेशान हुए शंकर जी तो खंड करती रहते बिना कोई जजमान संकल्प करावे या न करावे वो तो अखंड उनका अपने आप चलता है तो दोनों नाम प्रेमी हैं इसलिए एक साथ एक हजार पांच की संख्या दो में ही बन जाती है इसलिए वे प्रेम से कीर्तन करते हैं शेष शंकर जी बड़े एक महात्मा और उठ के खड़े होंगे बोले भरे को पूर्व संतों के विचारों से हमको कोई विरोध नहीं है पर हम आप लोगों से पूछते हैं शंकर जी कहां निवास करते हैं कैलाश में तो शेष जी को शंकर जी को कैलाश ने धारण कर रहा है पिछले कैलाश बड़ा है हा महात्मा आपकी बात से कह रहा है एक महात्मा और उसके खड़े हुए की रामायण के उत्तर तो कांड में लिखा है रावण ने कैलाश को भूजाओं पर उठा लिया सब हंस पड़े बोले तुम्हारे तो वक्तव्य से तो रावण की श्रेष्ठता सिद्ध हो रही है एक महात्मा बोले रावण श्रेष्ठ नहीं हो सकता ये तो शंकर जी की लीला थी जब वाम पादुष्ठ से जैसे ही दबाया कैलाश को रावण की पूजाएं दब गई और एक हजार वर्ष तक उसको रोना पड़ा इसलिए तो उसका नाम रावण पड़ गया पर रावण का बल तो सिद्ध हो ही गया हाँ हो गया रावण का बल सिद्ध और ऐसे बलशाली रावण को बाली ने जीत लिया एक महात्मा बोले रावण को बाली ने कांख में दाब लिया इसलिए बाली बड़ा हुआ वैसे जीतने की बात तो कही जाती है वस्तुता जीता बीता नहीं जीतना तो तब हो जब युद्ध युद्ध हुआ ही नहीं बाली कटी पर्यंत समुद्र जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे और रावण गया पीछे से कमर पकड़ कर के जल में डुबाना चाहता था जैसी कमर पकड़ी झपट कर उन्होंने ऐसे कांख में उसकी गर्दन पकड़ ली बानर की प्रकृति होती है वो जानबूझकर अनजान जैसा बन जाता है खाने की चीज उधर रखो इधर देखेगा उधर नहीं देखेगा और नजर बछाह तुरंत उसमें झपट्टा मारेगा ये बानर की प्रकृति होती है तो देख लिया कि वो आ रहा है फिर भी जानबूझकर कर धर्म कर लिया और जैसे ही आया झपट के उसको कांख में दबा लिया बड़ी जोर से इतनी जोर से दबाया बेचारा तिल मिला गया और फिर हजारों को उसकी यात्रा आकाशीय कराई पूरब समुद्र पश्चिम समुद्र दक्षिण समुद्र जाने कहां कहां और अंत में जब मधुवन में उसको छोड़ा तो पूछा कुतस्तमितिचा प्रवीत जैसे कोई कीड़ा कोई जंतु कांख में चढ़ जाए तो कोई ऐसे निकाल के पटक के कहे अरे ये कहां से आया ऐसी कीड़े मकोड़े की तरह रावण को कांख से निकाल के पटक कर कहा कुत स्वमिति चा ब्रवीत वाल्मीकि का वाक्य है अरे तू कहां से आया रावण लज्जित हो गया बोले महाराज ऐसा बलशाली वीर मैंने त्रुवन में नहीं देखा यमराज का छक्का छुड़ा देने वाला में त्रिलोक विजयी रावण आपके अपरमित बल की कोई सीमा नहीं है मैं पुलश्चिता पौत्र हूं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण को मांगने का अधिकार है मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूं बहुत चतुर था ना बाली को मित्र बना ली तो बाली का बल रावण से अधिक सिद्ध अपने आप हो गया और उस बाली को राम जी ने कहा सुन सुग्रीव वारी हो बाली कहीं बाण बाहर रुद्र सरुणा शरणागत गए उब रही प्राण ऐसे बाली को एक बाण से मार दूंगा और हमारे रघुनाथ जी रामोजुर् नाभिभाषते विशर्म ना विसंधत्ते रामो दुर्नाभिभासते नाभिभाषते राम दो बार बोलते ही नहीं एक बार जो बोला उसको पूरा कर दिया एक बाण से ही बाली का वध कर दिया रावण जीतो बाली बाली राघव एक सायक दंडे अगर कहीं प्रेलोक में जय हरी उधरे ते ही बड़े सब संतों ने कहा सबसे बड़े राम यह घटना कब की है यह त्रेता काल की घटना है जिसको नाभाजी ने उल्लेख किया है और यह कहां हुई है यह गोदावरी के तट पर हुई है दक्षिण में यह गोष्ठी हुई है और अगस्त जी के नेतृत्व में यह गोष्ठी हुई है सबने निश्चित कर लिया राम जी सबसे बड़े सभी ऋषि मुनि महात्मा महर्षि अगस्त के नेतृत्व में सी अवध पधारे ब्रह्मण देव भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ऋषियों को ब्राह्मणों को संतों को आया हुआ देखकर सहसा उठकर खड़े आओ आओ, बड़ी कृपा के कुटिया को आप संतों ने अपनी चंदत से पवित्र किया महात्माओं के नेत्रों से सुधार बह रही थी ले प्रभो हम आपका अभिनंदन करने आए हैं भगवान राम जी ने हंसते हुए कहा किस बात का तो विशेष बात है क्या बोले हां हम लोगों ने अफक में सर्वसम्मति से निर्णय किया है आप सबसे बड़े हैं सारी बात बताई राम जी हंसने लगे बोले आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय किया संतों के निर्णय को हम थोड़ी काट सकते हैं पर हम भी एक प्रार्थना कर रहे हैं वो ये है कि स्वतंत्र बड़ा होता है कि परतंत्र ऋषि मुनि बोले आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं इसलिए बड़े हैं बोले ये तो आप लोगों ने बना रखा है हमको सर्वतंत्र स्वतंत्र हम अपने को नहीं मानते हमको सब लोग स्वतंत्र कहें और हम अपने को परतंत्र माने तो पक्की बात किसकी मानी जाएगी आपकी मानी जाएगी कि हमारी यदि हम परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं तो हम स्वतंत्र नहीं है हम परतंत्र हैं आप परतंत्रता का अनुभव करते बोले हाँ हम करते हैं अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इब दिज साधुविदृष्ट हृदयो भक्त भक्त जन मैं भक्तों के अधीन आप भक्तों ने मुझे अपनी भक्ति के बस में कर रखा है इसलिए आप बड़े हैं आपने मुझे बांध रखा है दूसरा कारण यह है कि आपने हमको बहुत बड़ा बना दिया रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड इतना विराट में हूं इतना बड़ा में हूं और मुझे इतने बड़े को आप लोगों ने अपने हृदय में बंदी बना रखा है तो आप लोग बड़े हुए कि नहीं हुए हमारे हृदय में हाथी के प्रति बात सल्ले जगह हाथी को गोद में बिठाकर कर थोड़ा हाथ पाथ फेरा जाए उसके ऊपर तो संभव है क्या हाथी कहीं पैर धर देगा तो चटनी बन जाएगी हाथी को गोद में बिठाकर प्यार दुलार करने के लिए हाथी से विशाल आकार होना चाहिए हाथी से अधिक सामर्थ्य होनी चाहिए हाथी को दुलार वही कर सकता जो हाथी से ज्यादा विशाल काय हो हमसे बड़ा होगा वही तो हमको दुलार करेगा हमको गोद में खिलाएगा हमको हृदय बिहारी बनाएगा आप सब संत हमसे बहुत बड़े हो मुझे इतने बड़े अपने हृदय के कोने में छिपा रखा है तो अब राम जी का निर्णय आखिरी निर्णय इसी को नाभाजी अंतिम ग्रंथ के उपसंहार में कहते हैं रावण जी चो बाली बाली राघव इक सायत दंडे अगर कहे त्रिलोक में हरिपुर धरे ते बड़े और भागवत का सिद्धांत भी यही है स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से कह रहे हैं अक्रूर जी के यहां जाकर नहीं यम मया तीर्थानी न देवा मृचिला मया पुन चुरुता दर्शना दे वसाधवन हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो जल में तीर्थ प्राप्त होते हैं वहां मृत पाषाण आदि के विग्रह प्राप्त होते हैं लेकिन उनका दर्शन करने वाले जल में तीर्थों का सेवन करने वाले दीर्घ काल में पवित्र होते हैं किंतु आप जैसे संतों का दर्शन करने वाले सद्या पवित्र होगा यहां तीर्थों की महिमा तीर्थों में विराजमान विग्रहों की महिमा कुछ कम होती हुई सी दिखाई पड़ रही है खर्व करना लक्ष्य नहीं तात्पर्य यह है कि जब तक तीर्थ के जल में सामान्य जल की बुद्धि बनी रहेगी तब तक, तक वो जल कैसे पवित्र करेगा जब तक भगवत विग्रहों में मिट्टी पत्थर और आ, सोने चांदी की धातु की पीतल की बनी रहेगी जड़ पदार्थ की बुद्धि बनी रहेगी तब तक विग्रह पवित्र कैसे करेगा किंतु तीर्थ जल में तीर्थ सामान्य जल नहीं है ये गंगा जी साक्षात द्रविभूत ब्रह्म है ये भाव तब आएगा जब सा... ये ग्रह वस्तु का बना हुआ नहीं है ये भक्तों पर करुणा करके मंदिर में श्रीहरि साक्षात विराजमान है यह भाव संत कृपा से ही आएगा अपनी सामर्थ्य से नहीं आएगा इसलिए तीर्थों में तीर्थत्व की प्रतिष्ठा करने वाले भी संत ही हैं अब एक प्रश्न हो सकता है कि यहां तो अक्रूर जी के लिए भगवान ने कहा तो अकेले अक्रूर जी ऐसे भगत हो सकते हैं नहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब सारे भारतवर्ष के संत एकत्र थे तब पुनः भगवान ने कहा नहिं हियम मयानि तीर्था न देवा मिथिला मया ते पुनं तुरु यूयम नूयम यहां यूयम है यूयम दर्शन मात्रत दो बार भगवान ने कहा एक ही वक्ता ने एक ही स्कंद में संत महिमा को दो बार कहा पक्का कर दिया पर भगवान की बात पक्की तो होती नहीं बहुत पक्की नहीं होती है फिसल जाती है कई बार उनकी बात और भक्त मोहर लगा दे पक्की पक्की पक्की हो जाती है फिर बिल्कुल कच्ची नहीं रहती इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता अरे तुम्हारे भक्त का नाश नहीं होता ये तुम प्रतिज्ञा करो हम क्यों करें प्रतिज्ञा कौंते जानी ही नमे भक्ता प्रणश्य हमको प्रतिज्ञा करने को क्यों कह रहे हो बोले हम करेंगे तो कभी कभी फिसल भी जाएगी प्रतिज्ञा पर तुम कर लोगे तो भक्त की वाणी की रक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है फिर मेरा कर्तव्य हो जाएगा तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा करना भगवान ने भक्त की मुहर भी लगवा दी बारहवें स्कंध में मारकंडे जी महाराज का दर्शन करने भगवान भूत भावन भोलेनाथ पधारे हैं और शंकर जी भी मार्कंडे जी के प्रसंग में कह रहे हैं न यमया तीर्थानी न देवास्ेतनो जिता से पुन तिरु काले दर्शन मात्रता दर्शना देव साधव वक्ता बदल गया इसलिए थोड़ा सा एक चरण बदल गया न जीता अर्थ नहीं बदला तो भक्त और भगवान दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं संत महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं कभी एकांत में बैठकर विचार करें तो भागवत के प्रथम स्कंध से लेकर बारहवें स्कंद तक प्रधान रूप से भागवतों के चरित्रों को ही कहा गया है आप लोग कहेंगे चलो सब जगह तो हम मान सकते हैं पर दसवें स्कंध में तो भगवान का चरित्र है अरे भगवान का चरित्र नहीं ब्रजवासियों का चरित्र कहने में भगवान का चरित्र आ गया जिनका चरित्र जो चरित्र नायक हैं वे स्वयं कह रहे हैं न पवद्य सै जाधु विभाजन भजन शृंखला संवृश्य तद वहा प्रतियात साधुना जहां ठाकुर खुद नतमस्तक है तो चरित्र किसका माना जाएगा अरे ठाकुर नतमस्तक है सो तो है ही है ठाकुर के अनन्य भक्त उद्धव जी भी आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदवने किम गुमलना या दुस्तज स्वजन मयपथं चिवा हेजुर्मुकुंदपदवी श्रुतिद्या वंदे नंदब्रजश्रीणा पादुम्स साम हरिकथोदी भुवन त्रयम पूरे ग्रंथ में आद्योपांत भागवतों की महिमा का वर्णन है इसलिए इसका नाम श्री कृष्ण कथा पुराण नहीं है इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है क्योंकि आद्योपांत भागवतों की महिमा का ही वर्णन किया गया इसलिए श्री सुखदेव जी का श्री व्यास जी का यह प्रसाद भागवत, ये संस्कृत वाणमय का भक्तमाल है